Shanti, shanti hi. <music> Om, aham rudri bhirvas vischaram yaham aditi rudra viswadevi. अहम मित्रा वरुणो भाइद्राग्नि अहम अश्विनो भाओम शांति शांति शांति हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के दशम मंडल के एक सौ सूक्त की चर्चा कर रहे हैं एक सौ सूक्त महत्वपूर्ण है किंतु बहुत प्रसिद्ध नहीं है अध्ययन अध्यापन में इसके वाक्य जरूर काम में आते हैं प्रयोग में व्यवहार में लाए जाते हैं किंतु संपूर्ण सूक्त को हम सामान्य रूप से बहुत परिचित सूक्त नहीं कह सकते किंतु इसका महत्व बहुत है कल जैसे चर्चा की थी एक इस सूक्त का जो ऋषि है वो भी वाघम है और इस सूक्त का देवता भी वाघम है और सामान्य अर्थ तो होता है वाक कहते हैं वाणी को और आमभ्रणी कहते हैं बड़ी को महत को यदि इसका एक अर्थ लिया जाए कि उसकी महत वाणी है या इसका एक अर्थ है कि वाक अपने आप में एक सामर्थ्य है एक किसी चीज को संपन्न करने का साधन है तो साधन के रूप में कुछ भाष्यकर्ताओं ने इसका अर्थ उसका सामर्थ्य किया है उसकी बड़ी शक्ति किया है तो वाणी अपने आप में बड़ी शक्ति है और ये बड़ी शक्ति कैसे हमको उस काम को संपन्न कराती है या हमारे उस व्यवहार को सिद्ध करती है इसकी चर्चा में आपको बताया था कि वाणी अपने ज्ञान से सदायुक्त रहती है वाणी तो वो है जो हमको सुनाई दे रही है लेकिन ज्ञान वो है जो इसमें से हमारी बुद्धि में आ रहा है ये एक अद्भुत विज्ञान है इस विज्ञान को हमारे ऋषियों ने साक्षात किया था इस विज्ञान को आज का विज्ञान आज तक समझ भी नहीं पाया है हम इसका जब अध्ययन करते हैं तो केवल बाहरी दृष्टि से करते हैं अर्थात यह वाणी जिन अवयवों से जिन अंगों से उत्पन्न होती है हम केवल उसका चित्र देख पाते हैं हम उससे होने वाली जो क्रिया है बंद होने की खोलने की सिकुड़ने की फैलने की केवल उसको देख पाते हैं लेकिन ये होता कैसे है इसको हम आज के विज्ञान से नहीं समझ सकते इसको जिन आधारों से समझा जाता है उस विज्ञान में उस बात को समझने के लिए सामर्थ्य ही नहीं है वो सारा विज्ञान हमारे भौतिक और वो भी स्थूल पदार्थों के ज्ञान के लिए काम में आता है पंच महाभूतों से युक्त जो पदार्थ हैं उनसे काम में आता है जो सूक्ष्म है मन है प्राण है इंद्रियां हैं, आत्मा है मन बुद्धि चित्त अहंकार इन तत्वों को हम केवल परिणाम से जानते हैं उनका जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है उस प्रभाव को ही हम उसका अध्ययन मान लेते हैं उसके स्वरूप को समझने का उपाय कर लेते हैं किंतु ऋषियों ने क्योंकि इन पदार्थों का भी साक्षात्कार किया था उनके अस्तित्व का भी उन्हें ज्ञान था तो इसलिए वो इस अध्ययन को समग्र कर पाते हैं, संपूर्णता से कर पाते हैं। आज जहां हम वाणी की उत्पत्ति को हम मुख से प्राणवायु से समझ पाते हैं वहाँ पुराने ऋषि लोग इसको पहले कहाँ से प्रारंभ होता है वो भी बता सकते हैं यहाँ ये उचित रहेगा समझाना कि हम वाणी को कैसे प्रकट करते हैं इसलिए पाणिनि ने जो इसको समझाया है महाभाष्य में जो इसकी चर्चा आई है बाकी उपनिषदों में और दूसरे शास्त्रों में इसका वर्णन है उनमें एक पंक्ति बहुत अच्छी है जो इस बात को समझा सकती है वो है आत्मा बुद्धिया मनोये विवक्षया स प्रेरयति मारुतम मारुतस्तु उरसी चरण मंदम जनयति स्वर एक तो विज्ञान को इतने सहज भाव से प्रकाशित किया गया है यहाँ कहा गया है कि मूल जो करता है जो इस सारे संसार जिसके लिए प्रयोजन बना है इस प्रयोजन के लिए जिस जिसका कार्य इस संसार से सिद्ध होता है वो है आत्मा अब इस शरीर को तो हम जानते देखते हैं इसकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं हम ये समझते हैं जैसे ये शरीर की आवश्यकता है शरीर इनका करता है लेकिन जब ये मर जाता है तो शरीर रहता है और शरीर रहने के बाद भी इसकी आवश्यकताएं इसमें प्रकाशित नहीं होती जिस क्षण इसमें से आत्मा निकल जाता है ये शरीर घटना बढ़ना भी बंद हो जाता है इसमें पीड़ा भी समाप्त हो जाती है इसका इसके अंदर क्रिया ही नहीं रहती है और इंद्रियों का कोई भी कार्य इसमें शेष नहीं रहता है इसमें भूख प्यास का भी कोई प्रावधान दिखाई नहीं देता है जबकि अवय सारे हैं शरीर के सारे अंग इसमें पूरे विद्यमान हैं, लेकिन वो उनका उपयोग और उनका कार्य यहाँ समाप्त हो जाता है एक ऐसा ही है जैसे एक सुंदर सा घर बना हुआ हो जिसमें सब साधन लगे हुए हों किंतु रहने वाला ना हो उसका जो मालिक है वही न हो जब स्वामी नहीं हो तो सारे साधन व्यर्थ हो जाते हैं और इससे ये पता लगता है कि ये साधन इनके लिए अपने लिए नहीं बने हैं ये घर घर के लिए नहीं बना तो ये शरीर भी शरीर के लिए नहीं बना है शरीर साधन है और वो सब सुविधाओं से युक्त है तो जिनको हम इंद्रियों के रूप में देखते हैं आंख है कान है नाक है जीभ है ये सब उसके उपकरण हैं साधन हैं तो ये भी वैसे ही जड़ हैं इन सब से मिलकर जो चीज बनी है उसी का नाम तो शरीर है क्योंकि अंग और अंगी भिन्न भिन्न नहीं होते है। शरीर है ये अंगी है अंग इसके हैं और जो शरीर के अवयव है हाथ हैं, पैर हैं, अंगलिया हैं, ये अंग कहलाते हैं। तो अंग को मिलाकर करके इन सब का जो समुदाय है वो अंगी बनता है वो शरीर बनता है तो शरीर यदि प्रयोजन है के लिए साधन है करता नहीं है तो ये सब भी केवल साधन है कर्ता नहीं है इनका अपना कोई प्रयोजन नहीं है हाथ हर समय है लेकिन मैं उठाना चाहता हूँ तब उठता है जब नहीं उठाना चाहता तो नहीं उठता इसी तरह पैर मेरे पास हैं, मैं जब चलना चाहता हूँ तो चलता हूँ नहीं चलना चाहता तो नहीं चलता आंख से मैं देखना चाहता हूँ तो दिखता है और आंख से नहीं देखना चाहता तो नहीं दिखता मैं आंख बंद कर लेता हूँ और खुली होने पर भी नहीं देख पाता इससे एक बात सिद्ध होती है स्पष्ट पता लगती है कि ये सब इंद्रियां जो हैं स्वयं करता नहीं हैं, न इनका कोई प्रयोजन है तो ये प्रयोजन है जिसे हम जानते समझते हैं अनुभव करते हैं वो मय है वो आधुनिक विज्ञान में न तो उनके अध्ययन का विषय है न उसके अध्ययन करने के योग्य इनके पास साधन है तो वो है आत्मा तो आत्मा इस शरीर का स्वामी वही इस शरीर से क्रियाएं कराता है इसलिए वो इसका कर्ता भी है तो इसी प्रसंग में यदि और सब काम भी हमारी इंद्रियों से आत्मा ही करा रहा है चाहे वो हाथ से है चाहे पैर से है चाहे आंख से है तो वैसे ही हमारे जो मुख से होने वाली क्रियाएं हैं, वो भी हाथ पैरों की तरह किसी कर्ता के द्वारा ही हो रही है और वो करता जैसे इन इंद्रियों का कर्ता आत्मा है वैसे ही इस वाणी रूप क्रिया का जो करता है वो भी आत्मा ही है जीवात्मा ही है जो इस शरीर का स्वामी है तो हम जो बोल रहे हैं हमारे अंदर शरीर के अंदर से जो ध्वनि निकल रही है जो शब्द उच्चरित हो रहे हैं वो इस शरीर के नहीं है इस शरीर के माध्यम से कोई इनको उच्चरित कर रहा है तो वो कौन है वो जीवात्मा है और वो चाहता है जब बोलता है और जो चाहता है वो बोलता है जब वो नहीं चाहता तो नहीं बोलता तो इस दृष्टि से एक बात निश्चित हो गई कि ये वाणी का मुख्य जो करने वाला है उच्चारण करने वाला है वो आत्मा है तो वाणी से आत्मा प्रकाशित कैसे होता है इस ज्ञान विज्ञान को समझने के लिए जो पंक्ति मैंने आपके सामने प्रस्तुत की उस पर यदि आप विचार करेंगे तो बात बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी पंक्ति में कहा गया है कि आत्मा बुद्धिया सवे अर्थात जो कुछ करता है वो आत्मा करता है आत्मा के पास साधन नहीं है तो वो साधनों का उपयोग करता है जैसे एक मनुष्य के पास दूर जाना है साधन नहीं है तो वो वाहन ले लेता है कार ले लेता है वायुयान ले ले लेता लेता है है है जो भी उसको साधन सुलभ और उचित होता है, वो ले लेता है। तो वैसे ही आत्मा स्वयं साधन विहीन है संसार के किसी भी साधन का उससे कोई जुड़ाव नहीं है उसे उपार्जित करना पड़ता है और उससे उसका व्यवहार होता है इसलिए जो व्यवहार है ये सबका भिन्न भिन्न है अब इसमें समझने की बात वैसी है कि जो आत्मा है वो आत्मा समस्त जीव पुरुषों में एक तरह का है समस्त पुरुषों को मिलाकर भी एक जैसा है और इतना ही नहीं जो बाकी प्राणी हैं कीट पतंग हैं छोटे बड़े हैं वो सब जंतु भी उनके अंदर भी एक जीवात्मा है और वो जीवात्मा भी बिल्कुल उस जैसा है जैसे किसी मनुष्य का है तो जीवात्मा तो सबका एक जैसा है लेकिन उनका जो व्यवहार है उनकी जो क्रियाएं हैं उनकी वाणी है तो वो सब एक जैसा क्यों नहीं है केवल उस तरह से जैसे एक मनुष्य कार से जा रहा है एक मनुष्य साइकिल से जा रहा है तो साइकिल और कार दोहने से मनुष्य भिन्न नहीं हो जाता साइकिल पर चलने वाला भी मनुष्य मनुष्य है और कार पर चलने वाला भी मनुष्य मनुष्य है तो मनुष्यता के सारे गुण सारा रूप उस दोनों के अंदर समान है वैसे ही जीवात्मा के रूप में सारे संसार के जीवात्माएं एक समान है एक रूप है उनके स्वरूप में कोई भी मौलिक अंतर नहीं है किन्तु हमको संसार में सब कुछ अलग अलग दिखाई दे रहा है जैसे एक गाय है वैसा एक घोड़ा नहीं है जैसा एक घोड़ा है वैसा गधा नहीं है जैसा गधा है वैसी भैंस नहीं है तो कोई चीटी नहीं है तो कोई पक्षी नहीं है तो कोई मनुष्य नहीं है तो कोई भेड़िया नहीं है तो ये जितने जीव हैं वो उतने प्रकार से दिखाई दे रहे हैं तो हमको ऐसा लगता है जैसे ये सब अलग अलग है कहता है नहीं ये अलग अलग नहीं है ये मूल रूप से जीवात्मा एक ही है ये जिसके जितने साधन भिन्न हैं, वो उतना अलग है अर्थात किसी को साधन के रूप में गधे का शरीर मिला है तो वो गधा जैसा लग रहा है और किसी को मनुष्य का शरीर मिला है तो वो मनुष्य जैसा लग रहा है हम एक ही जीवात्मा को मनुष्य कहते हैं पुरुष कहते हैं स्त्री कहते हैं और दूसरे जीवात्मा को पशु कहते हैं पक्षी कहते हैं प्राणी कहते हैं कीट कहते हैं पतंग कहते हैं तो इस दृष्टि से जिसके पास जैसे साधन होते हैं करता वैसा ही काम करने में समर्थ होता है तो यहाँ पर वाणी का जो सामर्थ्य है वो इसीलिए सबका अलग अलग है क्योंकि सबके साधन भिन्न भिन्न भिन हैं सबके शरीर साधन के रूप में भिन्न भिन्न हैं सबको अपनी इंद्रिया अलग अलग मिली हुई हैं तो इसलिए वो सबके उच्चारण भी जैसे जैसे उपकरण है वैसे वैसे होते हैं उनका करने वाला एक ही है और वो एक ही तरह से उच्चारण करता भी है लेकिन इस उच्चारण का जो प्रकाश है प्रगतिकरण है वो बिल्कुल भिन्न क्यों है क्योंकि उसका उपकरण उसका साधन उसका शरीर और विशेष रूप से जब हम वाणी की चर्चा करते हैं तो उसके जो बोलने के अवयव है वो नितांत औरों से भिन्न है इसलिए एक मनुष्य की मनुष्य से भी आवाज नहीं मिलती है और मनुष्य की पशुओं से पक्षियों से दूसरे जानवरों से और दूसरे जंतुओं से भी उसकी आवाज नहीं मिलती है तो ये आवाज नहीं मिलना ये मूल कारण उसकी व्यक्ति के स्वरूप की भिन्नता नहीं है उसकी भिन्नता केवल इतनी है कि उसको जो उपकरण साधन शरीर मिला हुआ है वो सबका अलग अलग है और इस अलग अलग शरीर के कारण से सबकी रचना सबका कौशल सबका ज्ञान सबका जो भी प्रकाश है वो भिन्न भिन्न होता है तो इस दृष्टि से हम जब विचार करते हैं तो पता लगता है कि ये हमारा जो शरीर है उच्चारण जो कर रहा है ये से भिन्न कैसे है तो इसमें सबसे स्पष्ट जो वाणी है वो केवल मनुष्य के पास है और वो मनुष्य ही औरों से संपूर्ण प्रयोग करके उस वाणी का उपयोग कर सकता है बाकी की वाणी कितनी उपयोग में आती है वो तो उनकी दृष्टि से तो पूरी आती है लेकिन मनुष्य जब उसको समझना चाहता है तो मनुष्य को ऐसा लगता है कि उसमें वो पूर्णता नहीं है जो एक मनुष्य की वाणी में पूर्ण है तो ये बात हमको शास्त्रों में अलग अलग स्थानों पर बड़े विस्तार से मिलती है दिखाई देती है हम इसको यदि थोड़ा सा भी समझ लें तो हमारे को ये वाणी के द्वारा प्रकट होने वाला जो ज्ञान है जो सामर्थ्य है उसका मूल्य उसका महत्व उसकी योग्यता हमारी समझ में आ जाती है तो हम उसका जो ज्ञान करते हैं वो वेद मंत्रों के माध्यम से भी करते हैं और उसके लिए व्याकरण आदि में भी उसका स्थान है उसका विवरण है दूसरे दर्शन साहित्य में भी है और आदि ग्रंथों में भी दिखाई देता है तो यदि उसको हम एक दृष्टि पात कर लेते हैं तो हमको बात बहुत आ, समझ में आना सरल हो जाता है तो इसके लिए जो मूल सूत्र है वो है आत्मा मन कायाग्नि स प्रेरयति मारुतम मारुतस्तु उ चरण मंदम जनयति स्वर इसमें सूत्र को इस पंक्ति को यदि हम समझ लेते हैं तो वाणी का महत्व भली प्रकार समझ में आ जाता है ओ